श्री रामकृष्ण भावधारा भारत के नवजागरण में श्री राम का अवदान श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद अपनी भौतिक लीला के समरण के कुछ दिन पूर्व एक दिन श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को अपने सामने बैठने का आदेश दिया और वे समाधिस्थ हो गए स्वामी जी ने अनुभव किया कि एक शक्ति उनमें प्रवेश कर रही है कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ होने पर श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा कि आज अपना सब कुछ तुझे देकर मैं फकीर हो गया हूँ जो शक्ति उस समय तक श्री कृष्ण रूपी देह के माध्यम से कार्यरत थी उसी ने तब से स्वामी जी को आश्रय दिया किया था इसीलिए राम कृष्ण संघ की परंपरा में श्री कृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद को भिन्न व्यक्तित्व होते हुए भी अभेद माना जाता है स्वामी जी श्री रामकृष्ण रूपी वेद के भाष्य स्वरूप हैं तथा एक प्रचलित मान्यता यह है कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी तथा उपदेशों का अध्ययन किए बिना श्री रामकृष्ण को ठीक ठीक समझना असंभव है एक कवि के अनुसार यदि गुरु श्री रामकृष्ण सुगंध हों तो शिष्य विवेकानंद वह वायु है जो सुगंध को दिग दिगंत में फैलाती है श्री रामकृष्ण एक तुरही या बिगुल सदृश हैं जिसके उच्च स्वर वाधक है स्वामी जी और यदि श्री रामकृष्ण को सूर्य माना जाए तो स्वामी जी उस दर्पण के समान है जो उसे प्रतिबिंबित करता है सुगंध श्री गुरु भवा भवान खलु सतुर्य तम च भो महोच्चर् घोषक गुरु सूर्यस्तु किला दर्शो भवान स्वयं स्वामी विवेकानंद का कथन है यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य सत्यवाक्य कहा है तो वह उन्हीं का केवल उन्हीं श्री कृष्ण का है पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के हितकारी न हो तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और मैं ही उनके लिए पूरा उत्तरदायी हूँ एक सिक्के के दो पहलू कभी कभी श्री रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद को एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाता है और यह तुलना सबसे उपयुक्त और तथ्यपूर्ण है सिक्के के दो पहलू एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं एक ओर राष्ट्र का मुख्य चित्र मुख्य चित्र तथा नाम रहता है और दूसरी ओर अन्य कोई चित्र तथा सिक्के का मूल्य अंकित रहता है लेकिन धातु एक ही होती है यही बात श्री रामकृष्ण एवं स्वामी जी में पाई जाती है श्री रामकृष्ण एक निरक्षर ब्राह्मण थे जो अपने किंचित तोतली ग्रामीण बंगाली भाषा में वार्तालाप किया करते थे इसके विपरीत स्वामी जी आधुनिक शिक्षा संपन्न बहुमुखी प्रतिभा वाले नगर निवासी तरुण युवक थे उनकी तर्क शक्ति एवं वाक्पटुता प्रखट थी तथा उन्होंने न्याय दर्शन इतिहास साहित्य आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था दोनों के शारीरिक गठन का अंतर तो चित्रों में से ही दिखाई दे सक जाता है श्री रामकृष्ण का अधिकांश जीवन कलकत्ता नगर में ही बीता जबकि स्वामी जी का जीवन देश विदेश में भ्रमण तथा प्रचार कार्य में अतिवाहित हुआ इन दोनों के संदेश का मूल केंद्र भी भिन्न प्रतीत होता है श्री रामकृष्ण के जीवन तथा संदेश का मूल केंद्र था ईश्वर ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं क्या उसका दर्शन संभव है भगवत दर्शन के कितने पथ हैं ईश्वर का स्वरूप क्या है अपना समग्र जीवन उन्होंने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने तथा व्याख्यान देख करने में व्यतीत किया इससे भिन्न स्वामी जी के चिंतन का विषय था मानव मानव जाति को उनके देवत्व की शिक्षा देना तथा यह बताना कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर उसे कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है यही स्वामी जी का संदेश था मानव का स्वरूप उसकी औनति के कारण उसकी आशा एवं आकांक्षाएँ उसकी उन्नति के उपाय स्वामी जी की गवेषणा के विषय थे वे कहते भी थे कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं, मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में निहित दिखाई देता है यही मेरा नवीन संदेश है स्वामी जी तथा तो श्री रामकृष्ण के उपदेशों में सेवा कार्यों के विषय में एक महत्वपूर्ण अंतर पर लक्षित होता है श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण सेवा कार्यों को कहीं भी प्रोत्साहित करते पाए नहीं जाते यदि कोई भक्त धन का सदुपयोग अस्पताल डिस्पेंसरी स्कूल आदि बनाकर करने की इच्छा व्यक्त करता तो श्री रामकृष्ण उसे निरुत्साहित करते हुए कहते यदि तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो क्या उनसे स्कूल अस्पताल आदि मांगोगे इसके विपरीत स्वामी जी अपने अनुयायियों को गांव-गांव में स्कूल सदाव्रतादि खोलने का आह्वान करते तथा प्लेग अकाल पीड़ितों के लिए राहत कार्यों का सूत्रपात करते दिखाई देते हैं श्री रामकृष्ण व स्वामी जी के उपदेशों तथा कार्य प्रणाली का आपातः प्रतीत होने वाला यह अंतर इतना स्पष्ट एवं चौंकाने वाला है कि यह भ्रम हो जाता है कि स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण की वाणी के बदले स्वयं के विचारों का प्रचार तो नहीं किया अन्य लोगों की तो बात ही क्या स्वामी जी के गुरुभाई भी उन्हें समझने में भूल कर बैठते थे एक बार उनके गुरुभाई स्वामी योगानंद जी उनसे स्पष्ट पूछ ही बैठे यह जो संघ बनाकर सेवादि कार्य प्रारंभ कर रहे हो क्या श्री कृष्ण ने कभी इनका उपदेश दिया था या तुम अपने विचारों के अनुसार यह कर रहे हो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा का महामंत्र तो श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है लेकिन स्वामी जी के उपदेशों का भारत तथा राष्ट्रोत्थान से संबंधित पक्ष ऐसा है जिसका उल्लेख तक श्री कृष्ण के उपदेशों में कहीं भी पाया नहीं जाता इस प्रकार हम देखते हैं कि सिक्के के दो पहलुओं के समान श्री कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद का जीवन व्यक्तित्व तथा उपदेश पृथक दिखाई देते हैं आइए इस राष्ट्र निर्माण विषय विरोधाभासी पक्ष से आरंभ कर सिक्के की उस सामान्य धातु तक पहुँचने का प्रयत्न करें जो श्री रामकृष्ण का संदेश तथा स्वामी जी के उपदेशों का प्राण है स्वामी विवेकानंद का अवदान पहला राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य किसी भी महान कार्य के लिए लक्ष्य तथा कार्य प्रणाली की स्पष्ट धारणा आवश्यक है यह बात राष्ट्र निर्माण के संबंध में भी लागू होती है भारत के वर्तमान नेताओं को लक्ष्य की स्पष्ट धारणा न होने के कारण योजनाओं और प्रगति के प्रयासों के बावजूद भारत में नैतिक समस्याएं तथा मानवीय मूल्यों का ह्रास दिखाई देता है इससे भिन्न स्वामी जी के मन में भारत के विकास का लक्ष्य तथा भावी भारत का चित्र स्पष्ट था वे भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ त्याग सत्य अहिंसा आदि उच्चतम नैतिक आदर्श क्रियान्वित किए जा सके तथा जिसमें सभी को अपने अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त हो भौतिक समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए सैन्य बल आवश्यक है किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि राष्ट्र का नैतिक पतन हो अथवा वह एक सैनिक राष्ट्र में परिणित हो जाए धर्म को तिलांजलि देने पर भारत ही नहीं रहेगा वह एक प्राणहीन भूमिखंड मात्र रह जाएगा जिसके उत्थान में स्वामी जी की कोई रुचि नहीं होती दूसरा राष्ट्रीय आदर्श स्वामी जी के अनुसार त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं तथा इनके घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण हैं भारत के राष्ट्रीय देवता अगर भारत उठना चाहता है स्वामी जी कहते हैं तो इस नाम के चारों ओर उत्साहपूर्वक एकत्र हो जाना चाहिए लेकिन श्री रामकृष्ण को समझने तथा आदर्श के रूप में स्वीकार करने के लिए भौतिक समृद्धि आवश्यक है भूखे पेट धर्म नहीं होता जिसके पास कुछ है ही नहीं वह त्याग किसका करेगा और त्याग के बिना त्याग के मूल विग्रह श्री रामकृष्ण को कैसे समझा जा सकता है घोर तमसा छन्न देश के लिए श्री रामकृष्ण के विशुद्ध तत्वगुणी भाव को हृदयंगम करना कैसे संभव है दुर्बल तेजहीन भारतवासियों के लिए तो गीता की अपेक्षा फुटबॉल अधिक लाभकर कर होगा मांसपेशियों के अधिक मजबूत होने पर वे श्री कृष्ण की महान प्रतिभा एवं प्रचंड शक्ति को समझ सकेंगे तथा श्री रामकृष्ण के आदर्श को ग्रहण करने में समर्थ होंगे इसलिए स्वामी जी भारत की भौतिक उन्नति चाहते थे तीसरा आध्यात्मिक विचारों से देश का प्लावन स्वामी जी ने भारत निर्माण के अनेक उपाय सुझाए हैं जिनमें से केवल कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है उनका कथन था भारत को समाज विषयक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले यह आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए इस निर्देश की उपेक्षा कर ले केवल सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों के आप्लावन के दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं चौथा मानव निर्माण की योजना स्वामी विवेकानंद ने अपने परिभ्राजक जीवन के अंतिम चरण में कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठकर भारत की उन्नति की एक योजना बनाई थी वह थी सर्व त्यागी सन्यासियों के एक संघ के निर्माण की योजना जो गांव-गांव में जाकर धर्म के साथ साथ कृषि इतिहास भूगोल भौतिक विज्ञान की भी शिक्षा दे जिससे भारत के जन साधारण की भौतिक उन्नति भी हो सके इसके साथ ही साथ रामकृष्ण संघ का उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया था वह था मानव निर्माण करना क्योंकि भारत की उन्नति तेजस्वी निष्ठावान सच्चे मानवों के द्वारा ही संभव है इस संदर्भ में स्वामी जी का राष्ट्र को दिया गया नारा स्मरणीय है अवीर साहस का अवलंबन करो गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है तुम चिल्लाकर कहो अज्ञानी भारतवासी दरिद्र भारतवासी चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं भारत का समाज मेरे बचपन का झूला जवानी की फुलवारी तथा बुढ़ापे की काशी है भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है इस राष्ट्रीय नारे के साथ स्वामी जी एक तथ्यपूर्ण प्रार्थना सिखाना नहीं भूलते रात दिन कहते रहो हे गौरीनाथ हे जगदम्बे मुझे मनुष्यत्व दो माँ मेरी कापुरुषता और दुर्बलता दूर कर दो माँ मुझे मनुष्य बना दो और कौन है सच्चा मानव सच्चा मानव वह है जो स्वयं शक्ति के समान शक्तिशाली हो तथापि जिसका हृदय नारी के समान कोमल हो जिसके हृदय में अपने आसपास के लाखों लोगों के लिए करुणा हो पर साथ ही जो कठोर व अड़िग भी हो जिसमें विरोधी प्रतीत होने वाले गुण एक साथ विकसित एवं विद्यमान हो वह स्वामी जी के अनुसार श्रेष्ठ मानव है और श्री राम कृष्ण के जीवन में इसका अद्भुत उदाहरण हमें प्राप्त होता है तात्पर्य यह कि स्वामी जी की दृष्टि में भारत एक जीवंत इकाई है धर्म जिसका प्राण है त्याग और सेवा जिसके राष्ट्रीय आदर्श तथा श्री रामकृष्ण जिसके राष्ट्रीय देवता हैं भारत को धार्मिक विचारों द्वारा प्लावित करना तथा शिक्षा द्वारा श्री रामकृष्ण के आदर्शानुसार मनुष्य निर्माण करना भारत के पुनरुत्थान के उपाय हैं तथा श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद में अंतर प्रतिमान होने पर भी उनके आदर्श कार्य प्रणाली तथा लक्ष्य में पार्थक्य नहीं है श्री रामकृष्ण का आगमन विश्व कल्याण के लिए स्वामी जी के अनुसार श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना द्वारा विश्व कुंडलनी को जागृत कर दिया है उनका आविर्भाव इन्हें कुछ अंतरंग शिष्यों के उद्धार के लिए ही नहीं बल्कि समग्र जगत के कल्याण तथा सारे संसार में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए हुआ था लेकिन समग्र विश्व में धर्म एवं शांति की स्थापना के लिए भारत में धर्म की दृढ़ प्रतिष्ठा होनी आवश्यक है क्योंकि भूतकाल में विश्व आध्यात्मिक भावों के लिए भारत का ऋणी रहा है और भविष्य में भी भारत से ही विश्व को शांति प्रेम और सहिष्णुता का सबक सीखना होगा स्वामी जी कहते हैं क्या भारत मर जाएगा तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल लोप हो जाएगा सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का नाश हो जाएगा धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी और उसके स्थान पर कामरूपी देव वह विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी धन पुरोहित लोग धन पुरोहित होगा प्रताड़ना पाश्विक बल और प्रतिद्वंद्विता यही पूजा पद्धति होंगी और मानवात्मा बड़ी सामग्री होगी भारत में आध्यात्मिक नवजागरण के लिए ऐसा एक संघ आवश्यक है जहां श्री रामकृष्ण के आदर्शों को कार्य रूप देने का प्रयत्न हो जहाँ श्री रामकृष्ण रूपी साचे में कुछ साहसी युवक युवतियाँ अपने जीवन को ढालने की साधना करें जहां सच्चे मानवों का निर्माण हो बढ़े चलो इस इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण विवेकानंद द्वय के रूप में जगत में जो ईश्वरीय शक्ति अवतरित हुई थी उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भारतीय नवजागरण में महान अवदान है जागरण ही नहीं भारत के पुनर्गठन तथा गौरव के चरम शिखर तक आरोहण में भी श्री रामकृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है स्वामी जी का आह्वान है उत्तेषित जागृत प्राप्य वरान उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए भारत जाग चुका है अब जागरण की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ने के लिए सर्वधर्म समन्वय आचार्य चांडाल को भी गले लगाने वाले नारी को माता तथा देवी के सर्वोच्च आसन प्रदान करने वाले याग और सेवा के मूर्त विग्रह श्री राम कृष्ण रूपी ज्योति स्तंभ की आवश्यकता है आइए इस महान उदारतम आदर्श के अनुसार जीवन गठन कर स्वयं तथा राष्ट्र को धन्य बनाएं